मेरे प्रिय आत्मा बहुत से प्रश्न मेरे सामने हैं अभी तीन प्रश्न रखे गए हैं उन तीन पर मैं पहले अपना विचार आपके सामने रखूं और फिर और प्रश्नों को लूंगा सबसे पहले सबसे अंतिम प्रश्न लेता हूं तीसरा वैज्ञानिक अपने काम में खुद को डुबा देता है उसे जो शांति मिलती है क्या वो वही है जिस शांति की मैं बात कर रहा हूं नहीं वो शांति बिल्कुल वही नहीं कभी भी अपने काव्य के निर्माण में खुद को डुबा देता है नृत्यकार भी नाचता है तो भूल जाता है संगीतज्ञ भी संगीत में डूब जाता है लेकिन ये डूबना स्वयं को जानना नहीं और ये शांति वस्तुतः शांति नहीं है बल्कि केवल जीवन के दुख का विस्मरण स्मरण ये एक मूर्छा है ज्ञान नहीं मनुष्य अपने दुख को अपनी अशांति को दो प्रकार से छुटकारा पा सकता है एक तो प्रकार यह है कि वो अपनी अशांति को भूलने के लिए स्वयं को कहीं डुबा दे कहीं तन्मय कर दे कहीं लग जाए इस तरह अशांति भूल जाती है मिटती नहीं और भूल जाना मिटना नहीं है किसी काम में आदमी डूब जाए तो भूल जाता है अगर बहुत जोर से डूब जाए तो बिल्कुल भूल जाता है लेकिन भूल जाना मिट जाना नहीं है काम एक नशे का काम करता है इंटॉक्सीगेंट का काम करता है मूर्ला देता है एक छोटी सी घटना सुनाऊं उससे मेरी बात समझ में आ सकती एक नबाप के द्वार पर एक वीणा वादक आया उस वीणा बजाने वाले ने कहा कि मैं बजाऊंगा लेकिन एक शर्त है सुनने वाला कोई आदमी अगर सिर हिलाएगा तो मैं नहीं बजाऊंगा वीणा बजाऊंगा लेकिन कोई सिर न हिले वो नवाब पागल था जैसे कि अक्सर नवाब पागल होते हैं वो नवाब भी पागल था उसने कहा कि बेफिक्र रहो अगर कोई सिर हिला तो गर्दन अलग करवा देंगे उसकी तुम चिंता मत करो और गाँव में दुंडी पीट दी गई कि जो सांझ को वीणा को सुनने आए वो थोड़ा संभल के आए किसी ने अगर सिर हिलाया तो सिर अलग करवा दिया जाएगा हजारों लोग आते सुनने उस संगीतज्ञ को लेकिन थोड़े से ही लोग आए दो चार सौ लोग आए वही लोग आए जिनको ये ख्याल था कि वो इतने सही नहीं कि अपने सिर को संभाल के बैठे रहेंगे पहले ही घोषणा कर दी गई कि कोई सिर नहले ने पीछे पछताने का मौका नहीं है वीणा बजनी शुरू हुई कुशल था वो संगीतक हाथों में उसके जादू था कोई आधी घड़ी बीती होगी लोग बिल्कुल सदे हुए मूर्तियों की भांति बैठे रहे लेकिन घड़ी बीतते बीतते दस पांच सिर हिरने शुरू हो गए नवाब ने आदमी रख छोड़े थे कि निशान लगा लेना कौन कौन आदमी हिल रहे बाद में गर्दन कटवा देंगे आधी रात गए वीणा बंद हुई बीस आदमी पकड़ के सामने खड़े कर दिए गए नवाब ने कहा कि इनकी गर्दन अलग कर दें संगीतज्ञ ने कहा नहीं कल केवल यही लोग सुनने के लिए आ सके और कोई नहीं आ सकेगा नवाब ने पूछा मतलब क्या है और उन लोगों से पूछा कि तुम कितने पागल हो गर्दन कटेगी ये जानते हो तुमने सिर हिलाया उन्होंने कहा कि नहीं हमने सिर नहीं हिलाया जब तक हम मौजूद थे हमने सिर नहीं हिलने दिया लेकिन एक घड़ी आई कि हम गैर मौजूद हो गए एक घड़ी आई कि हम थे ही नहीं फिर हमें पता नहीं है कि सिर कैसे हिला हम होश में नहीं थे जब से हिला हम बेहोश इसलिए जुम्मा हम पर नहीं हम तो जब तक होश में थे हमने सिर नहीं हिलाया संभाले रहे फिर एक घड़ी आई के हम बेहोश हो गए और सिर हिला हमें उस घड़ी का फिर कोई पता नहीं है कि कब से हिला वो हमने नहीं हिलाया था वो हिला होगा संगीतज्ञ कहा कि कल यही लोग सुनने को आए यही लोग डूब सकते लेकिन ये डूबने से जो शांति मिलती है ये जो मूर्छा है ये एक तरह की हिप्नोसिस एक तरह का सम्मोहन जो संगीत के स्वर लहरी मोहन पैदा हो गया और वो अपने को भूल गए जितनी देर वो अपने को भूले रहे बड़ी शांति में रहे होंगे क्योंकि उनकी चिंताएं दिन भर के दुख और पीड़ा सब भूल गए लेकिन जब मूर्छा के बाहर आए होंगे सब दुख वापस लौट आएंगे वो तो मौजूद थे भीतर केवल हम बेहोश हो गए थे संगीत से जो सुख मिलता है वो सुख विस्मरण का सुख है वो सुख नहीं शराब से जो सुख मिलता है वो भी इसी तरह का सुख है अभी अमरीका मेंस्कलीन लिसर्जिक एसिड का प्रयोग चलना शुरू हुआ ये नए बेहोश होने के नए इंजेक्शन इनकी जोर से हवा है अमरीका लिसर्जिक एसिड एम एसकलीन का एक इंजेक्शन लेने पर छह घंटे के लिए आदमी उसी अवस्था में पहुंच जाता है जिसमें वैज्ञानिक पहुंचते हैं कवि पहुंचते हैं संगीतज्ञ पहुंचते सब भूल जाता एकदम मस्त हो जाता मगन हो जाता दुनिया में इतने दिनों से शराब गांजा अफीम और भांग अकार नहीं पी जा रही पीने का कुछ कारण इन्हीं चीजों को भूलने में उनसे सहारा मिलता है सेक्स का इतना आकर्षण है अकार नहीं है आदमी अपने को भूल पाता है डुबा पाता है लेकिन सेक्स से जो शांति मिलती है और शराब से जो शांति मिलती है वो वो शांति नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वैज्ञानिक भी अपने को डुबा लेता है अपने काम में काम इतना बड़ा होता है इतना सलीन हो जाता है अपने काम में उसे जीवन की चिंताएं और दुख विस्मरण हो जाते हैं लेकिन इससे कोई आत्मज्ञान नहीं होता और ना आनंद उपलब्ध होता है बल्कि सच यह है कि इस भांति डूबने वाले आदमी ने तो अपने द्वार ही बंद कर लिए उसे तो कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकेगा क्यों जो दुख को भूल गया उसे दुख को मिटाने का भी अब कोई कारण नहीं रहा आत्मिक खोज में दुख का बोध बहुत महत्वपूर्ण आपको अपने दुख और चिंता का जितना स्पष्ट बोध हो जितनी साफ साफ अवेयरनेस हो उतना अच्छा है क्योंकि दुख का बोध पीड़ा का बोध चिंता का बोध आपके भीतर उस सजगता को पैदा करता है जो कि सत्य तक और आनंद तक जाने का मार्ग बनती लेकिन भूल जाने से ये काम हल नहीं होता हम सभी लोग तो भूलने के छोटे मोटे प्रयोग करते हैं कोई अपने बच्चों में भूल जाता है कोई अपनी पत्नी में एक धन को कमाने वाला इतने जोर से धन कमाने में लगता है कि भूल जाता है धन कमाने में वैज्ञानिक की बात थोड़ी है एक कंजूस को देखे पैसा कमाने वालों को देखे वो कैसा तल्लील होकर पैसा कमाता सब भूल जाता है बस पैसे गिनता है और डूबा रहता है दिन रात एक राजनीतिज्ञ को देखें जो पदों की दौड़ में पागल है वो भी कितना भूला हुआ है कितना डूबा हुआ है कितना शांत मालूम पड़ता है जब उसे पद मिलते हैं और मिलते ही चले जाते हैं वो दौड़ता चला जाता है नहीं ये सब दौड़े मनुष्य को आत्म शांति तक नहीं ले जाती केवल जीवन के दुख भुलाने के उपाय है ये एस्केप है और एस्केप पलायन किसी भी ढंग का हो सकता है हजार ढंग का हो सकता है एक आदमी मंदिर में बैठ के भजन कीर्तन करता है और अपने को भूल जाता है तो वो भी पलायन कर रहा है वो भी शांति को उपलब्ध नहीं होगा एक आदमी राम राम राम राम जपता है और अपने को भूल जाता है वो भी नशा कर रहा है वो भी शांति को उपलब्ध नहीं होगा शांति की उपलब्धि का पहला सूत्र है भूले नहीं जागे आत्मविस्मरण नहीं आत्मस्मरण फॉरग्रेटफुलनेस नहीं सेल्फ रिमेम्बरिंग स्मरण करें स्वयं का भूले नहीं स्वयं को चाहे कितना ही पीड़ादायी हो यह स्मरण चाहे कितना ही दुखदायी हो यह स्मरण लेकिन इसका स्मरण करें इसे जाने इसे पहचाने इससे भागे नहीं इससे भूले नहीं इसे डुबाए नहीं इसे किसी तरह के नशे में छिपाए नहीं सब तरह के नशे तोड़ दें सब तरह की मूर्छा तोड़ दें सब तरह के सेल्फिस तोड़ दें और देखे जाग के की क्या है ये चिंता क्या है ये दुख जब दुख के प्रति पूरी तरह जागेंगे तो क्या होगा एक बहुत अद्भुत घटना घटती है जो आदमी दुख के प्रति पूरी तरह जागता है वो घटना ये है कि जब हम दुख के प्रति पूरी तरह जाग जाते हैं तो हमें स्मरण होता है स्पष्ट बोध होता है दुख अलग है और मैं अलग हूं क्योंकि हम केवल उसी चीज के प्रति पूरी तरह जाग सकते हैं जो हमसे अलग हो हम केवल उसके ही दृष्टा बन सकते हैं उसके ऑब्जर्वर हो सकते हैं जो हमसे अलग हो मैं आपको देख रहा हूं मैं आपसे अलग हूं मैं इस माइक को देख रहा हूं मैं इस माइक से अलग हूं मैं इस शरीर को देख रहा हूं मैं शरीर से अलग हो गया देखने वाला उससे अलग हो जाता है जिसे देखता है दृष्टा दृष्ट से अलग हो जाता है अगर कोई अपने प्राणों में उतर के अपने सारे दुख सारी पीड़ाओं सारी चिंताओं को पूरे रूप से देख ले तब क्षण हो पाया गया एक अद्भुत खाई पैदा हो गई वो अलग हो गया और दुख अलग हो गया वो तादाद में टूट गया जहां मालूम पड़ता था मैं दुख हूं अब उसे ज्ञात होगा कि मैं हूं और दुख है और जैसे ही ये दिखाई पड़ जाएगा कि मैं हूं और दुख है वो नाटा टूट गया जो दुख देता था वो संबंध टूट गया वो आइडेंटिटी टूट गई ये तो पहला आघात है दुख पर और जैसे ही ये संबंध टूट गया मैं अलग हो गया और दुख अलग हो गया फिर दुख कहाँ है फिर दुख गया फिर दुख विलीन हो जाएगा दुख है इसलिए कि मैं दुख से अपने को जोड़े हुए कोई आंतरिक लगाव जुड़ा हुआ है इसलिए दुख है मैं भुला दू दुख को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर मैं दुख के प्रति पूरी तरह जाग जाऊं तो दुख से मुक्ति हो सकती है इसलिए कोई विज्ञानी कोई कवि कोई संगीतक इस भ्रम में ना रहे कि उसकी शांति वही शांति है जिसकी धर्म बात करते नहीं वो शांति वही नहीं तो वो तो शांति ना होकर शांति का धोखा है लेकिन ये है ये चलता रहा है यह आज भी चलता है इसलिए वैज्ञानिक अपने आम जीवन में उतना ही दुखी होता है जितने आप दुखी कवि अपने आम जीवन में उतनी दुखी होता है बातें तो कविता में करता है बहुत बहुत गहरी लेकिन जिंदगी में जाकर देखेंगे तो वही सब दुख उसे भी पीड़ा देते हैं जो आपको देते हैं संगीतज डूब जाता है अपने सितार के बजाने में या और किसी के बजाने में लेकिन बाकी जिंदगी में दुखी का दुखी बना रहता है वैज्ञानिक भी वैसे दुखी बना रहता है यह हो सकता है कि उसकी तंदरा इतनी गहरी हो वो इतने काम में डूबा हो कि हमें पता भी ना चलता हो कि तो वो दुख में वही तरह की मूर्छा में जीरा है इस मूर्छा के फायदे हैं अगर मूर्छा ना हो तो संगीत पैदा ना हो विज्ञान पैदा ना हो और कुछ पैदा ना हो इतना पैदा हुआ है ये सब इस मूर्छा से जरूर इस मूर्छा के कुछ फायदे हैं लेकिन ये मूर्छा शांति नहीं है और ये भी मैं आपसे कह दूं मनुष्य जब मूर्छा से विज्ञान को जन्म दे पाया है संगीत को गणित को तो अगर कहीं किसी दिन मनुष्य जागरूक हुआ तो वो शायद सुपर साइंस को जन्म दे पाया था जो कि परा, परा विज्ञान होगा मूर्छा से ऐसा विज्ञान पैदा हो गया तो अमूर्छ चित्त से कैसा विज्ञान पैदा होगा अभी हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि अमूर्छित मनुष्य ने भी विज्ञान पर कोई प्रयोग नहीं किए और ये भी मैं आपसे कह दू चूंकि खतरनाक भी सिद्ध हो रहा है, ये का विज्ञान है जो हाइड्रोजन बम तक ले आया और विनाश तक ले आया क्योंकि जो वैज्ञानिक डूब के काम कर रहा है उसे इससे कोई प्रयोजन नहीं की वो काम कहा ले जा रहा है और क्या हो रहा है उसको केवल इससे प्रयोजन है कि वो भूला रहता है अपने काम उससे हाइड्रोजन बम बन रहा है कि आदमी मरेंगे कि जमीन डूबेगी उसका कुछ मतलब नहीं वो अपना काम कर रहा है वो डूबा हुआ है उसको डूबने में सहारा मिल रहा है फिर क्या परिणाम होंगे ये नहीं कहा जा सकता लेकिन अगर वैज्ञानिक जागरूक हो तो वे इस बात से निश्चिंत नहीं हो सकता कि वो जो कर रहा है उसके क्या परिणाम हो विज्ञान मूर्खित हाथों से विकसित हुआ है अभी हमारा सभी कुछ मूर्खित हाथों से विकसित हुआ है हमारी पेंटिंग हमारी कविताएं मूर्छित हाथों से बनी इसलिए दुनिया में एक तरह का मूर्छित विकास हुआ है अब तक सचेतन कॉन्सियस एवल्यूशन नहीं हुई कभी हो सकती है और ये जो मैं कह रहा हूं कि अगर सचेत पूरी तरह से सावधान होश से भरा हुआ मनुष्य कुछ करेगा तो उसके परिणाम बहुत भिन्न होंगे ये तो मुझे पहली बात कहनी तीसरे प्रश्न का उत्तर दूसरी बात पूछी है कि जो बात मैं कह रहा हूं ये तो ठीक मालूम होती है लेकिन कितने लोग इसको कर पाएंगे शायद थोड़े से लोग कर पाएंगे सभी लोग तो नहीं कर पाएंगे मैं निवेदन करता हूं कि मैं जो बात कह रहा हूं वो चूज एंड फ्यू के लिए नहीं कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं अभी तक हमने हर तरह के भ्रम पाले और हमने हर चीज में कैटेगरीज की है और वर्ग बनाए हमने गरीब और अमीर बनाए हैं हमने समझदार और नासमझ बनाए हैं, हमने शूद्र और ब्राह्मण बनाए हैं हमने हर तरह के वर्ग किए हम परमात्मा के संबंध में भी वर्ग करना चाहते हैं कि कुछ लोग पा सकेंगे कुछ लोग नहीं पा सकेंगे लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ दुनिया की सब चीजों को पाने में वर्ग हो सकते हैं परमात्मा को पाने में वर्ग नहीं हो सकते कम से कम एकाएक चीज तो रहने दो तो जिसे सब पा सके कम से कम परमात्मा को तो बच जाने दो बड़े महल सब लोग नहीं पा सकते और राष्ट्रपति सभी लोग नहीं हो सकते और सभी लोग चांद की यात्रा भी नहीं कर सकते सभी लोग कवि नहीं हो सकते सभी लोग वैज्ञानिक नहीं हो सकते, सकते। बिल्कुल ठीक है लेकिन सभी लोग परमात्मा को पा सकते हैं क्यों क्योंकि वैज्ञानिक होना एक विशिष्ट प्रतिभा की बात है कवि होना एक विशिष्ट प्रतिभा की बात है लेकिन परमात्मा को पाना स्वरूप है हम सबका विशिष्ट प्रतिभा की बात नहीं एक आदमी गणितज्ञ होता है ये कुशलता की बात है एक टैलेंट की बात है लेकिन हर आदमी सांसे लेता है और हर आदमी प्रेम करता है ये कोई टैलेंट की बात नहीं हर आदमी प्रेम करता है नहीं तो एक वक्त आएगा कि सभी लोग प्रेम नहीं कर सकते कुछ थोड़े से लोग प्रेम करेंगे प्रेम किसी विशिष्ट प्रतिभा की बात नहीं सभी के प्राणों का स्वर सभी प्रेम करते हैं बड़े कवि भी बड़े वैज्ञानिक भी छोटा सा गाँव का चम्हार भी और मेरी समझ ये है कि बड़े वैज्ञानिक गांव के टम्हार से कोई अच्छी तरह प्रेम कर लेते हैं इसकी कोई इसका कोई जरूरी नहीं प्रेम करना जैसे सबके लिए संभव है सबके प्राणों की छिपी हुई क्षमता है वैसे ही मेरी दृष्टि में परमात्मा और भी गहरी क्षमता है और सबकी क्षमता है परमात्मा सबका स्वरूप परमात्मा कोई टैलेंटेड आदमी का सवाल नहीं है किसी जीनियस का सवाल नहीं है किसी मेधावी का सवाल नहीं है परमात्मा सबका स्वभाव सबका स्वरूप जैसे सब सांस लेते हैं और सब जीवित हैं, परमात्मा जीवन है, इसलिए इसमें कोई कैटेगरीज नहीं चलेंगी इसमें कोई वर्ग नहीं चलेंगे कोई क्लासेस नहीं चलेंगी कि कुछ लोग पा सकते हैं कुछ लोग नहीं कौन लोग पा सकते हैं क्या गणित बहुत अच्छा कर लेते हैं इससे परमात्मा को पालेंगे क्या तुकबंदी कर लेते हैं कविता लिख लेते हैं और दिल्ली में रहने लगे हैं और राष्ट्र हो गए इसलिए कोई इसलिए कोई परमात्मा को पालेंगे या एक आध दो किताबें लिखनी है इसलिए परमात्मा को पालेंगे या दुकान बहुत अच्छी चलाते हैं इसलिए परमात्मा को पालेंगे इन किस चीज से परमात्मा का संबंध है इनसे तो किसी का कोई संबंध नहीं मनुष्य के भीतर जो विशिष्ट दिशाएं हैं उनसे परमात्मा का कोई संबंध नहीं मनुष्य के भीतर जो सबका स्वभाव है परमात्मा से उसका संबंध है एक आदमी कभी हो सकता है दूसरा गणितज्ञ हो सकता है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों जीवित है दोनों के भीतर जीवन लहर ले रहा है वो जो लहर लेता हुआ जीवन है वही परमात्मा है तो मैं ये निवेदन करता हूं कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए कोई वर्ग नहीं और ये वर्गों की धारणा ये शूद्र और ब्राह्मण की धारणा इतनी मूर्खतापूर्ण साबित हुई जिसका कोई हिसाब नहीं कोई ब्राह्मण नहीं है कोई शूद्र नहीं है परमात्मा की तरफ जाने के लिए कोई अधिकारी नहीं है कोई अनधिकारी नहीं है और कोई पात्र नहीं है कोई अपात्र नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी आप कहेंगे कि जब सभी पा सकते हैं तो सभी पाते नहीं लेते ये बिल्कुल दूसरी बात सभी बीज वृक्ष हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी बीज वृक्ष हो जाएं। सभी बीज वृक्ष हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी बीज वृक्ष हो जाए लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कुछ बीज वृक्ष हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते परमात्मा को तो सभी पा सकते हैं क्योंकि सभी पाए हुए हैं लेकिन इसका बोझ सभी को होगा या नहीं ये प्रत्येक पर खुद निर्भर है ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं आपका जीवन अनुभव आपके जीवन की अनुभूति आपके जीवन की प्यास आपकी आकांक्षा और अभी आपको परमात्मा तक ले जा सकती कोई बाधा नहीं है कोई विशिष्ट प्रतिभा की जरूरत नहीं है किसी यूनिवर्सिटी से किसी प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है कोई पंडित होने की जरूरत नहीं है और कोई शास्त्र आपको कंठस्थ हो इसकी जरूरत नहीं है और बीच में किसी पादरी पुरोहित की जरूरत नहीं है जो कि दलाली का काम करे और आपको परमात्मा तक पहुंचा दे परमात्मा तक पहुंचने के लिए आपके प्यास और अपनी अभिचा की बात है और मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि हर मनुष्य के भीतर परमात्मा को पाने की प्यास भी है हर मनुष्य के भीतर ऐसा मनुष्य खोजना कठिन है जो आनंद को न पाना चाहता हो ऐसा मनुष्य खोजना कठिन है जो शांति को न पाना चाहता हो ऐसा मनुष्य खोजना कठिन है जो जीवन में आलोक और प्रकाश को न पाना चाहता हो सभी लोग पाना चाहते हैं और सभी लोग पाने का प्रयास भी करते हैं लेकिन इस पाने के प्रयास में बहुत सी भ्रांतियां हैं बहुत सी भूलें हैं इस पाने के प्रयास में सम्यक विवेक का प्रयोग नहीं है बुद्धि का प्रयोग नहीं है और अब तक हजारों साल से यह सिखाया गया है कि इसे पाने के लिए किसी विवेक के प्रयोग की जरूरत नहीं है विश्वास कर की जरूरत है विश्वास के कारण अधिक लोग रुके हुए हैं और परमात्मा को नहीं पा सके क्योंकि विश्वास कर देता है अंधा और परमात्मा को पाने के लिए चाहिए आंख और विश्वास कर देता है जड़ और परमात्मा को पाने के लिए चाहिए चैतन्य इसलिए सारी गड़बड़ है विश्वास ने मनुष्य को परमात्मा तक जाने से रोकता है विश्वास और श्रद्धाओं ने मनुष्य को रोका है बिलीव ने रोका है अगर मनुष्य छोड़ा विश्वासों के अंधेपन से मुक्त हो और हो सकता है प्रत्येक थोड़ा विवेक को जाग्रत करे और कर सकता है प्रत्येक तो कोई कारण नहीं है कि कोई आदमी मनुष्य परमात्मा से वंचित रह जाए कोई कारण नहीं है जितना ये सरल है कि बीज से अंकुर निकलता है और पौधा बन जाता है उतना ही सरल ये भी है कि मनुष्य परमात्मा को अनुभव कर ले क्राइस्ट कहा करते थे।, थे किसान ने अपने खेत में जाके बीज फेंके कुछ उसने मुट्ठियों से बीज फेंके। जेरूसलम में उसी तरह बीज बोए जाते थे मुट्ठियों से बीज फेंक देते थे कुछ बीज सड़क के ऊपर पड़ गए सड़क तो चलती हुई थी बीजों पर निरंतर पैर पड़ते रहे उनमें से कभी अंकुर नहीं निकल सके कुछ बीज सड़क के किनारे पत्थरों पर पड़ गए उनमें से अंकुर तो निकले लेकिन पत्थरों में जड़े पहुंचनी मुश्किल थी इसलिए अंकुर निकले और कुमरा गया और सूख गए अंकुर निकले उनमें से पौधे आए और उन बीजों में फल भी लगे वे सभी बीज एक जैसे थे वे सभी बीजों की क्षमता थी कि वे पौधे बन जाते और उनमें फूल आते और फल आते लेकिन कुछ बीज सड़क पर पड़ गए और कुछ बीज पत्थरों पर हम सारे लोग भी एक जैसे बीज हैं बुद्ध और महावीर में कृष्ण और क्राइस्ट में मोहम्मद में और मोजिस में हमसे भिन्न कोई बीज नहीं ठीक वही बीज है जो हमें कोई फर्क नहीं लेकिन हम अपनी भूलो से अगर अपने बीज को सड़क के किनारे डाल देंगे और पत्थरों पर फेंक देंगे जिसमें कसूर किसी और का नहीं और हम सारे लोग ऐसी जगह अपने जीवन को डालते हैं फेंकते हैं तो उसमें से अंकुर नहीं निकल पाते मैं कल सुबह इस संबंध में बात आपसे करूंगा कि कहां ठीक भूमि है और कहां हमारे बीच ठीक से पड़े तो अंकुरित हो सकते प्रत्येक मनुष्य की पोटेंशियलिटी बीजात्मक संभावना है कि वो परमात्मा हो सके इसलिए इतना निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम परमात्मा के संबंध में क्लासेस का सवाल पैदा न करें ये नहीं ये बिल्कुल झूठा है कोई आदमी विशेष रूप से अधिकारी नहीं है परमात्मा को पाने का सभी लोग समान रूप से अधिकारी हैं लेकिन सभी लोग उस तरफ आकांक्षा करें प्यास करें ठीक भूमि दें चित्त को तो, तो जरूर जरूर वो हो सकता है मैंने जो ये कही है बातें ये सबके लिए है इनमें से कोई विशेष लोगों के लिए नहीं है हाँ ये हो सकता है कि मेरी बातें आपके मन की धारणाओं से मेल न खाती हूं इसलिए आपको ऐसा लगता हो कि ये हमारे काम की बातें नहीं क्योंकि हमारी धारणाओं से मेल नहीं खाती इस कारण से ऐसा लग सकता है कि ये बातें केवल कुछ लोगों के लिए हमारे काम की नहीं लेकिन मैं निवेदन करूंगा अपनी धारणाओं पर फिर से पुनर्विचार करें और मैंने जो कहा है उस पर भी विचार करें मान लेने का कोई सवाल नहीं है पिछली धारणाएं भी आपने मान रखी हैं वो गलत किया है अगर उन पर विचार किया होता तो आपने कभी उनको माना ना होता अब वो आपकी प्रज बन गई है पक्षपात बन गई है उनको छोड़ने में प्राण को धक्का लगता है जैसे हम किसी आदमी के कपड़े उतार दे तो वो घबराता है लेकिन कपड़े उतारने में कोई इतना ज्यादा नहीं गबराएगा जितना उसकी धारणाएं खींचो तो वो गबराता है वो हमारी भीतरी वस्त्र बन गई हमने अपने भीतरे मंडपन को उन धारणाओं में छिपा लिया है तो इसलिए कोई खींचता है तो घबराहट होती है तब इनकी सस्ती तरकीब होती और वो तरकीब ये है कि हम आंख बंद कर ले कहें कि ये हमारे काम की बातें नहीं यहाँ होंगी कि नहीं और लोगों के काम की ये अपने बस की बातें नहीं हम तो अपना भजन कीर्तन करेंगे उसके कुछ रास्ता निकले तो निकले नहीं कोई बातें किसी किसी विशिष्ट के लिए नहीं है अगर ईमानदारी हो और विचार हो तो अपनी धारणाओं को फिर से भी करें फिर से सोचे और ये मैं कहता नहीं हूं कि मैंने जो कहा है उसे मान ले उसको भी सोचे और उस सोच विचार से जो ठीक है वो निकलेगा और वो ठीक सबके लिए है लेकिन आप उसको निकालना ही ना चाहे तो बात दूसरी कोई आदमी आंख बंद किए बैठा रहे और सूरज को देखना ही ना चाहे तो बात दूसरी है और कहे के होगा सूरज कुछ लोगों के लिए सबके लिए नहीं लेकिन मैं निवेदन करता हूँ सूरज उन सबके लिए है जो आंख खोलने को राजी है जो आंख बंद करने को राजी है उनके लिए नहीं से ज्यादा भिन्न इसमें और कोई बात नहीं इसी प्रश्न में पूछा है कि जो नीति का मार्ग है जो मॉरल खोज जो हमारी नैतिकता है मॉरोलिटी है वही शायद सबके लिए सम्यक मार्ग है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मॉरलिटी तो कोई मार्ग ही नहीं है नीति तो कोई मार्ग ही नहीं है नीति मार्ग नहीं है नीति मार्ग है इस तरह की बातें हजारों साल से प्रचलित हैं और लोगों को ये भी ख्याल है कि नैतिक हुए बिना कोई धार्मिक नहीं हो सकता नैतिक होगा तब धार्मिक होगा मैं आपसे कहना चाहूंगा नैतिक होने से कोई कभी धार्मिक नहीं होता है हाँ कोई धार्मिक हो जाए तो जरूर नैतिक हो जाता है इन दो बातों को ठीक से समझ लेना जरूरी होगा नीति से धर्म पैदा नहीं होता धर्म से नीति पैदा होती नैतिकता से तो एक तरह का पाखंड पैदा होता है धर्म पैदा नहीं होता क्योंकि नैतिकता आचरण का परिवर्तन है आत्मा का परिवर्तन नहीं और हमारी आत्मा तो होती है कुछ और आचरण हम बदल लेते हैं कुछ प्राण तो कहते हैं चोरी करो और बुद्धि कहती चोरी मत करो भीतर से तो कोई कहता है कि ये करो सुनी हुई नैतिकता कहती है ये मत करो मनुष्य एक द्वंद में टूट जाता है भीतर उठता है कि असत्य बोलो नैतिकता को ध्यान में रखकर सत्य बोलने की कोशिश करता है आप कहेंगे कि क्या ये जरूरी है कि ऐसा होता हो हां ऐसा ही होता है और बिल्कुल जरूरी है नहीं तो सत्य बोलने की कोशिश ही ना करनी पड़े अगर असत्य न उठता हो तो सत्य बोलने की कोशिश का सवाल ही क्या है अगर भीतर बेईमानी न उठती हो तो ईमानदार होने का सवाल ही क्या है भीतर चोरी उठती है इसलिए बाहर से हम चोरी से अपने को रोकते हैं और इस रोकने में क्या होता है मनुष्य दो हिस्सों में टूट जाता है भीतर चोर रह जाता है आचरण न अचोर हो जाता है मनुष्य दो हिस्सों में टूट जाता है आत्मा तो कलुषित बनी रहती है और आचरण शुभ खादी के वस्त्रों जैसा हो जाता है सफेद धुला हुआ आचरण बड़ा धोखा पैदा करता है ये दूसरों को तो धोखा देता ही है इससे खुद को भी धोखा पैदा होता है और यह धोखा पैदा होगा क्योंकि जीवन का जो वास्तविक परिवर्तन है आचरण तो परिधि है केंद्र तो आत्मा है अगर आत्मा परिवर्तित हो तो आचरण अपने आप बदल जाता है लेकिन आचरण बदलने तो आत्मा अपने आप नहीं बदलती जीवन भर चोरी ना करें तो भी भीतर से चोरी समाप्त नहीं होती और जीवन भर विनम्र बने रहे तो भी भीतर से अहंकार नहीं जाता है वो मौजूद होता है भीतर क्योंकि जीवन के परिवर्तन का जो ठीक विधि है वो ये नहीं है जीवन के परिवर्तन की ठीक विधि यह कि पहले आत्मा केंद्र बदल जाए तो फिर परिधि अपने आप बदल जाती है नहीं तो हम किसी न किसी रूप में चीजों से चिपते रहते हैं वहीं के वहीं दो व्यक्ति पति और पत्नी जंगल से लौटते थे वे दोनों बहुत साधु चरित्र थे बहुत नैतिक थे न तो चोरी करते थे न बेईमानी न असत्य बोलते थे न संपत्ति का संग्रह करते थे लकड़ियां काट लाते थे जंगल से बेच देते थे जो मिलता था उसे खा लेते थे सांझ जो चावल गेहूं के दाने बच जाते थे उनको बांट देते थे रात उनके पास कुछ भी नहीं होता था दूसरे दिन सुबह फिर जंगल जाते और लकड़ी काट लाते लेकिन एक बार सात दिन तक पानी गिरता था और वे जंगल नहीं जा सके और सात दिन उपवास करना पड़ा लेकिन उन्होंने किया उन्होंने पड़ोसियों से मांगा नहीं पड़ोसियों ने देना भी चाहा तो वे लेने को राजी न हुए सात दिन बाद पानी खुला और वे जंगल गए वे लकड़ियां काट के लौटते पति आगे था पत्नी पीछे थी कमजोर हो गए थे सात दिन के भूखे थे परेशान थे का और फिर लकड़ियों को काटने का श्रम और बोझ पति थोड़ा आगे पत्नी थोड़ी पीछे पति ने देखा कि राह के किनारे किसी राहगीर की सोने की असरतियों से भरी हुई थैली गिर गई है कुछ असरतियां बाहर पड़ी है कुछ थैली के भीतर है। उसके मन में हुआ मैंने तो स्वर्ण को जीत लिया मेरे मन में तो स्वर्ग के प्रति कोई कामना और वासना नहीं उठती लेकिन स्त्री का क्या भरोसा पुरुषों को आज तक स्त्रियों का भरोसा कभी भी नहीं रहा है उसको भी नहीं था इसलिए पुरुषों ने जो धर्म बनाए उनमें स्त्रियों को मोक्ष जाने की व्यवस्था नहीं की उनका कोई भरोसा नहीं स्त्रियां शास्त्र बना क्यों तो शायद पुरुष का भरोसा उसमें नहीं होता और पुरुष को स्वर्ग जाने की कोई व्यवस्था नहीं होती लेकिन चूंकि सभी शास्त्र पुरुषों ने बनाए हैं इसलिए स्त्रियों को कोई हक वर्ग वगैरह मोक्ष वगैरह जाने का नहीं उसने भी सोचा कि नहीं ये स्त्री का क्या भरोसा इसकी नैतिकता का कोई पक्का विश्वास नहीं है स्त्री ही ठहरी मन डवाडोल हो सकता है तो उसने उस थैली को सका दिया गड्ढे में मिट्टी डाल दी पीछे से तब तक उसकी स्त्री भी आ गई वो मिट्टी डाल ही रहा था उसकी स्त्री ने पूछा कि क्या करते हैं सत्य बोलने का नियम था नैतिक आदमी था झूठ बोल सकता नहीं था तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया बताना पड़ा उसे कि ऐसा ऐसा हुआ यहां थैली पड़ी थी असरकियों से भरी मेरे मन में हुआ कि मैंने तो स्वर्ण को जीत लिया लेकिन मेरी स्त्री का मन न डोल जाए इसलिए मैंने उस स्वर्ण की थैली को गड्ढे में डाल के मिट्टी से ढक दिया उसकी स्त्री बोली मैं बहुत हैरान हूं तो तुम्हें अभी स्वर्ण दिखाई पड़ता है और अभी तुम्हें तो मिट्टी पर मिट्टी डालते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें अभी स्वर्ण दिखाई पड़ता है और मिट्टी पर मिट्टी डालते हुए शर्म नहीं आती ये स्त्री धार्मिक है और वो पुरुष नैतिक है उसने अपने आचरण को तो ठोक पीट के बदल लिया है लेकिन उसके आत्मा में वही सब वासनाएं है, मौजूद हैं स्वर्ण के प्रति स्त्री पर तो वो प्रोजेक्ट कर रहा है उसके भीतर वो मौजूद है स्त्री का तो बहाना ले रहा है उस पर ढाल रहा है लेकिन स्त्री धार्मिक है वो ये कह रही है कि तुम्हें मिट्टी पर मिट्टी डालते हुए शर्म नहीं आते जब आत्मा से कोई परिवर्तन होता है तो सोना छोड़ना नहीं पड़ता सोना मिट्टी हो जाता है और जब नैतिक परिवर्तन होता है तो सोना छोड़ना पड़ता है सोना मिट्टी नहीं होता तो चाहे सोने को पकड़ो और चाहे छोड़ो दोनों हालत में कोई बहुत बुनियादी फर्क नहीं लेकिन जिस दिन सोना मिट्टी ही हो जाए उसी दिन कोई फर्क और सोना उसी दिन मिट्टी होगा जिस दिन आत्मा का दर्शन हो जाए उसके पहले नहीं जिसको अपना शरीर ही दिखाई पड़ रहा है उसे सोना मिट्टी कभी नहीं हो सकता वो चाहे छोड़े और चाहे इकट्ठा करे जिसने भी अपने शरीर के पार नहीं देखा है उसे सोना मिट्टी नहीं हो सकता जो अपने शरीर के पार देखने में समर्थ हो जाता है उसे शरीर मिट्टी हो जाता है और शरीर मिट्टी हो जाता है इसलिए शरीर की दुनिया का सब कुछ मिट्टी हो जाता है उसमें सोना भी मिट्टी हो जाता है तब छोड़ना नहीं पड़ता धार्मिक चित्त चीजों को छोड़ता नहीं है नैतिक चित्त छोड़ता है और ये बड़े मजे की बात है जिस चीज को आप छोड़ते हैं उससे आप हमेशा के लिए बंध जाते हैं उससे कभी मुक्त नहीं होते छोड़ देख ले कोई चीज उससे आप बंध जाएंगे क्योंकि छोड़ने का मतलब यह है कि भीतर रस था जबरदस्ती धक्का दिया और छोड़ दिया रस मौजूद है धार्मिक चित्त से चीजें छूटती हैं छोड़ी नहीं जातीं। जैसे पके पत्ते गिर जाते हैं वृक्ष वैसे धार्मिक चित्त से कुछ चीजें गिर जाती हैं, जड़ जाती हैं। उन्हें वो छोड़ता नहीं है धार्मिक व्यक्ति असत्य बोलना छोड़ता नहीं है असमर्थ हो जाता है असत्य बोलने में नैतिक व्यक्ति समर्थ होता है असत्य बोलने में लेकिन असक्त बोलना छोड़ता है इससे द्वंद्व उसके भीतर पैदा होता है नैतिक व्यक्ति तो द्वंद व्यक्ति है व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति नहीं है तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि आप अनैतिक हो जाएं? नहीं मैं आपसे ये कह रहा हूं कि नैतिक होने से आप इस भूल में मत पड़ जाना कि आप धार्मिक हो गए नैतिक हो जाने से भूल में मत पड़ जाना कि आप धार्मिक हो गए धार्मिक होना आयाम ही दूसरा है दिशा ही दूसरी है वो बात ही और है वो सुगंध और है वो प्रकाश और है नैतिक मनुष्य को न तो कोई प्रकाश मिलता है न कोई सुगंध और न कुछ बल्कि नैतिक मनुष्य का सारा रस अहंकार का रस होता है जैसे हम अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के शानदार दिखाई पड़ने लगते हम में जो बहुत चालाक है वो अच्छा आचरण करके बहुत शानदार हो जाते हैं उनका अहंकार सत्त होता है इस बात से कि मैं झूठ नहीं बोलता मैं चोर नहीं हूं मैं बेईमान नहीं हूं मैं बेईमान हो सकता हूँ तुम हो बेईमान सारी दुनिया होगी बेईमान लेकिन मैं मैं सात्विक पुरुष और नैतिक पुरुष मैं बेईमान हो सकता हूँ चोर हो सकता हूँ तो ये नैतिक पुरुष तो इगोइस्ट होता है हा नैतिक पुरुष से ज्यादा अहंकारी आदमी खोजना मुश्किल है और इसलिए नैतिक पुरुष दूसरे की अनति में हमेशा झांकता रहता है देखता रहता है कि कौन कौन चोरी कर रहा है क्योंकि इसी में उसे रस होता है कि मैं चोरी नहीं करता हूँ कौन कौन चोरी करता है नैतिक पुरुष दूसरों की दीवार में छेद करके जांचता रहता है कि दूसरे लोग अपने घरों में क्या कर रहे नैतिक व्यक्ति निंदक होता है हमेशा दूसरों का क्योंकि उसका सारा रस ही इस बात में कि वो नैतिक है और दूसरे लोग नैतिक नहीं है इसलिए जो कौम नीति के चक्कर में पड़ जाती है वो निंदक हो जाती है हम अपने ही मुल्क में इस बात को भली भांति जानते हैं हमारे मुल्क जैसे निंदक लोग कहाँ खोजने से मिलेंगे और हमारे जैसे मुल्क के लोग नीति के प्रेमी भी और कहा मिलेंगे दिन सुबह से शाम तक नीति की चर्चा करते और दिन सुबह से शाम तक दूसरों की निंदा करते हैं और दूसरों के वस्त्र उघाड़ के देखते हैं और दूसरों की दीवारों में झांकते हैं क्यों ये अनिवार्य है क्योंकि नैतिक पुरुष का एक ही मजा है कि मैं भला आदमी हूं और ये भलापन उतना ही बड़ा हो जाता है जितने दूसरे लोग बुरे सिद्ध हो जाते हैं इसलिए हर नैतिक आदमी दूसरे को बुरा सिद्ध करने में लगा रहता है लेकिन धार्मिक व्यक्ति बहुत दूसरे तरह का व्यक्ति होता है उसकी नैतिकता उसके धार्मिक स्वभाव से बहती है वैसे ही जैसे दिए से प्रकाश बहता है फूल से सुगंध बहती उसे पता भी नहीं चलता कि मैं नैतिक हूँ और इसलिए धार्मिक व्यक्ति कभी किसी दूसरे की अनिति में झांक के देखने की कोशिश भी नहीं करता बल्कि अगर आप उसे दिखाना भी चाहें तो उसे दिखना मुश्किल हो जाएगा जापान में एक रात एक फकीर के घर में एक चोर घुसा दरवाजा धकाया सोचता था बंद होगा लेकिन फकीर का दरवाजा था बंद किसके लिए किया जाता वो खुला था अटका हुआ था चोर को अंदाज ना था कि फकीर जगता होगा कोई 12 बजे से रात के भीतर गया तो गबरा गया फकीर बैठा था कुछ चिट्ठी पत्री लिखता है उस फकीर ने कहा आओ आओ इतनी रात को तो कोई कभी आता नहीं कैसे आए मित्र उस फकीर को ख्याल भी नहीं आया कि यह आदमी चोर हो सकता है या हत्यारा हो सकता है आधी रात में दूसरे के घर में एकदम से घुसाया और हाथ में उसके छुरा था नंगा लेकिन उस फकीर ने कहा आओ आओ मित्र इतनी रात गए तो कोई भी नहीं आता आओ बैठो उस फकीर की प्रेम भरी बात सुनकर उस चोर को लौट के भागना भी आसान न हुआ मजबूरी में उसे बैठ जाना पड़ा कुर्सी पर उस फकीर ने पूछा क्या इरादे हैं कैसे आए क्या चाहते हो उस सीधे सरल आदमी के सामने झूठ बोलना भी शायद आसान नहीं हुआ उस चोर ने कहा कि मैं चोरी करने आया हूं उस फकीर ने कहा बड़े बेवक्त आए एक दो दिन पहले तो खबर करनी थी तो मैं कुछ व्यवस्था करता है कि तुम चोरी करके ले जाते फकीर का झोपड़ा है बड़ी दुविधा में तुमने मुझे डाल दी तो क्या तुम्हें दूं? हाँ अच्छा ही हुआ सुबह एक आदमी आया था और दस रुपए बैठ कर गया था वो रखे हैं, लेकिन इतने से पैसे में तुम इतनी दूर आये अंधेरी रात में और फकीर के झोपड़े पे आए इसी से पता चलता है की कि कितनी मुसीबत में कितनी जरूरत में होगी दस रुपए से काम चल सकेगा वो तो चोर तो बहुत घबरा गया उसकी कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करे फकीर उठा उसने अपने आले से तो दस रुपये निकाले और उस चोर को दिए और कहा कि अगर तुम्हारी मर्जी हो तो एक रुपया छोड़ जाओ सुबह सुबह मुझे कभी जरूरत पड़ जाती उस तो चोर ने एक रुपया छोड़ दिया और वो बाघा निकल फकीर चिल्लाया और उसने कहा कि रुको मित्र दरवाजा तो कम से कम अटका दो और कम से कम मुझे धन्यवाद तो दे जाओ चोर की दस रुपए जो तुमने लिए हैं वे तो कल चुक जाएंगे लेकिन दिया हुआ धन्यवाद कभी पीछे भी काम पड़ सकता है तो धन्यवाद देते चले जाओ। वो चोर किसी तरह धन्यवाद देकर वहां से भागा पीछे वो पकड़ा गया और मुकदमा चला और भी बहुत सी चोरिया उसके ऊपर थी इस फकीर की चोरी का मामला भी था इस फकीर को अदालत में बुलाया गया वो चोर बहुत डरा हुआ था कि अगर उस फकीर ने पहचान लिया तो उसका पहचानना ही काफी होगा फिर किसी और प्रमाण की जरूरत न रह जाएगी वो इतना प्रसिद्ध आदमी था मजिस्ट्रेट ने पूछा उस फकीर को कि आप पहचानते हैं उसने कहा भली भांति पहचानता हूं ये मेरे मित्र हैं। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि आधी रात भी आ गए हैं मित्र के घर ही कोई आधी रात को आता है तो किसके घर पहुंच जाता है तो फकीर ने ये कहा वो चोर तो घबराया हुआ था मजिस्ट्रेट ने पूछा इसने कभी तुम्हारे यहां चोरी की हो उसने कहा कि नहीं कभी नहीं एक बार ये आए थे तो नौ रुपए मैंने इन्हें दिए थे लेकिन उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दे दिया था बात खत्म हो गई उसका कोई लेन देना बाकी नहीं रहा और ये आदमी बहुत भले है मैं उससे कह दू क्योंकि मैंने इनसे कहा था एक रुपया छोड़ जाओ तो ये छोड़ गए और मैंने इनसे कहा दरवाजा अटका दो तो हम दरवाजा अटका दिया था और मैंने इनसे कहा कि धन्यवाद दे दो इतना सीधा आदमी इसने मुझे धन्यवाद दे दिया था कौन कहता है ये चोर है ये एक धार्मिक व्यक्ति का अनुभव होता है जीवन के प्रति उसे चोर देखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके भीतर का चोर मर जाता है उसे बेईमान देखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके भीतर का बेईमान मर जाता है उसे हत्यारा देखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके भीतर का हत्यारा मर जाता है नैतिक व्यक्ति के भीतर खूब घनीभूत हो जाता है हत्यारा चोर और बेईमान तो उसे हर एक के भीतर चोर बेईमान दिखाई पड़ने लगता है इन नैतिक व्यक्तियों ने नरक की कल्पना की है कि चोरों को वहां जलवायेंगे कढ़ाइयों में बेईमानों को वहां आग में डालेंगे कीड़े मकोड़े सताएंगे और नरक में अनंतकालीन कष्ट देंगे ऐसे ऐसे धर्म में जो कहते हैं कि अनंत काल के लिए नरक में डाल दिया जाए अनंत काल के लिए कितना पाप किया होगा आखिर एक आदमी जिंदगी में कितना पाप कर सकता है दो चार दस साल की सजा भी ठीक हो सकती थी अनंत काल के लिए नरक में डाल देने वाले लोग कौन रहे होंगे ये वही नैतिक लोग जिन्हें थोड़ी बहुत ईमानदारी साध ली है तो बेईमानो से बदला लेना चाहते हैं, उसका नरक में डालते ये वही नैतिक लोग रस लेते हैं नरक में और खुद के लिए व्यवस्था कर ली उन्होंने स्वर्ग की जहाँ ऐसी स्त्रियां हैं जो हमेशा जवान रहती है और कभी बूढ़ी नहीं होती और जहां नदियों में शराब बहती है पानी नहीं बहता यहां उन्होंने चिल्लू भर शराब छोड़ दी तो वहां शराब के झरणों में नहाना चाहते है और पीते रहना चाहते हैं अपने लिए व्यवस्था कर ली है नैतिक लोगों ने स्वर्ग की और अनैतिक लोगों के लिए नरक की ये क्या धार्मिक लोगों ने किया होगा क्या कोई धार्मिक चित्त का व्यक्ति ये कल्पना कर सकता है कि जिसने कभी भूल की है उसने नरक में डाल के आग में सड़ाएंगे और अगर ऐसा आदमी भी धार्मिक आदमी भी ये कल्पना कर सकता है तो फिर आधार्मिक आदमी और धार्मिक आदमी में भेद क्या है तो मुझे दिखाई पड़ता है ये सारे स्वर्ग नरक नैतिक व्यक्ति से पैदा हुए धार्मिक व्यक्ति से नहीं ये भय और प्रलोभन नैतिक व्यक्ति ने पैदा किया धार्मिक व्यक्ति ने नहीं धर्म का संबंध नीति से कोई भी नहीं है इस भांति का जैसा हम सोचते है कि नैतिक व्यक्ति धार्मिक हो जाए नहीं लेकिन एक दूसरे तरह का संबंध जरूर है धार्मिक व्यक्ति अनिवार्यतया नैतिक हो जाता है लेकिन उसे नैतिक होने का बोध नहीं होता ये सहज होता है ये कोई कल्टीवेटेड, ये कोई आरोपित बात नहीं होती उसका नैतिक होना वो नैतिक होने को मजबूर होता है वो नैतिक होने को विवश होता है वो नैतिक ही हो सकता है अनैतिक होने का सवाल ही नहीं उठता ये मुझे नहीं लगता कि कोई नैतिकता जीवन का पथ है कभी भी नहीं नैतिकता तो कोई और प्रयोजन से व्यवस्था की गई है उसका धर्म से कोई संबंध नहीं समाज की व्यवस्था है नैतिकता समाज चाहता है चोरी ना हो समाज चाहता है जिनका धन है उनके पास सुरक्षित रहे और जिनके पास धन है वो तो बहुत ही चिंतित है इस बात के लिए कि चोरी बिल्कुल ना हो इसलिए धनियों ने जितने भी ग्रंथ लिखवाए हैं सब में लिखवा दिया चोरी करना पाप लेकिन धनिकों के द्वारा लिखवाया गया ग्रंथों में कहीं भी नहीं लिखा है कि शोषण करना पाप है एक्सप्लाटेशन पाप है ये कहीं भी नहीं लिखा है आज तक एक भी धर्म ग्रंथ ये नहीं लिखा कि एक्सप्लाटेशन पाप है चोरी चोरी पाप है ये तो समझ में आ गया लेकिन इतना धन इकट्ठा कैसे हो जाता है एक आदमी के पास ये पाप नहीं है नहीं तो वो धर्म ग्रंथ कहते हैं ये पिछले जन्मों के पुण्य से इकट्ठा हो गया गरीबी पिछले जन्म के पाप के कारण है धन पिछले जन्म के पुण्य के कारण और चोरी चोरी करना मत क्योंकि चोरी हमेशा धनिक के विरोध में है, इसलिए चोरी पाप है शोषण पाप नहीं और बड़ा मजा ये है कि अगर शोषण ना हो तो चोरी कैसे हो सकती जब तक दुनिया में शोषण है चोरी होगी चोरी कैसे रुक सकती बड़े चोर धनपति छोटे चोर जेलों में बंद बिना चोरी के धन इकट्ठा होता ही नहीं धन का संग्रह मात्र चोरी लेकिन धन के संग्रह को पाप नहीं कहते हैं धर्म ग्रंथ और नैतिक गुरु उसको पाप नहीं बताते क्योंकि सब नैतिक गुरु और सब धर्मशास्त्री जिन जिन के धन पर जीते हैं उनके धन की निंदा नहीं कर सकते उस मासमार इसलिए एक षडयंत्र चल रहा है दुनिया में हजारों साल से धनियों के बीच और धर्म गुरुओं के बीच एक साजिश चल रही है और धर्मगुरु धनी की सुरक्षा कर रहा है हजारों साल से और व्यवस्था दे रहा है उसको कि तेरे पुण्य का फल है ये और चोरी के विरोध में है वो कंफ्यूज कुछ दिनों के लिए एक दफा मजिस्ट्रेट हो गया था ज्यादा दिन नहीं रह सका क्योंकि अच्छा आदमी मजिस्ट्रेट ज्यादा दिन नहीं रह सकता मजिस्ट्रेट ज्यादा दिन वही रह सकता है जिसके पास कोई आत्मा ना हो कंफ्यूज मजिस्ट्रेट हो गया था उसके पास आत्मा थी इसलिए पहले मुकदमा ही सब गड़बड़ हो गई बात पहला मुकदमा दूसरा मुकदमा उसके सामने नहीं लाया जा सका क्यूँकी वो निकाल बाहर कर दिया गया पहला मुकदमा ही गड़बड़ हो गया मुकदमा आ गया था एक साहूकार जो उसके गाँव का सबसे बड़ा साहूकार था उसकी चोरी हो गई कन्फ्यूस के सामने मुकदमा आया चोर पकड़ लिया गया था चोरी में गई चीजें पकड़ ली गई थी मामला साफ था सजा देनी चाहिए थी, कन्फ्यूशक ने सजा दी लेकिन दोनों को सजा दे दी साहूकार को भी और चोर को भी छह छह महीने की सजा दे दी साहूकार चिल्लाया कि मजाक करते किस कानून में लिखा है ये और ये क्या पागलपन है मुझे सजा देते हैं कन्फ्यूश ने कहा तुम न होते तो ये चोर भी नहीं हो सकता तुम हो इसलिए चोर है चोर बाई प्रोडक्ट है चोर तुम्हारी तदाइश ये तुम्हारा पुत्र है चोर जो तुम बाप हो ये बेटा है तुमने सारे गांव की संपत्ति इकट्ठी कर ली चोरी नहीं होगी तो क्या होगा सारे गांव की संपत्ति इकट्ठी हो गई एक तरफ सारा गांव कंगाल हो गया चोरी नहीं होगी तो क्या होगा इस चोर का कसूर ज्यादा नहीं है पूरा गांव चोर हो जाएगा धीरे धीरे और ये हुआ सारी दुनिया चोर हो गई चिल्लाते चिल्लाते कि चोरी मत करो ये होगा क्योंकि चोरी की बुनियाद तोड़ने के लिए धर्मग्रंथ कुछ भी नहीं कहते शोषण को तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं कहते इसलिए चोरी तो बढ़ती जाएगी एक दिन सारी दुनिया चोर होगी ये होना मजबूरी है कन्फ्यूस को निकाल के बाहर कर दिया जाएगी मजिस्ट्रेट होने के काबिल नहीं आदमी तो पागल ढाई हजार साल हो गए कन्फ्यूशस को मरे हुए अब तक भी हम उस स्थिति में नहीं आ पाए हैं कि कन्फ्यूस को फिर से मजिस्ट्रेट बना दे अब भी हम उस हालत में नहीं आ पाए उस दिन की प्रतीक्षा करनी है अभी और जिस दिन कंफ्यूज को हम वापस मजिस्ट्रेट बना सकेंगे तुम सर मजिस्ट्रेट हो जाओ लेकिन अभी भी आदमी उसकी समझ पर नहीं आ पाए। समाज की व्यवस्था को जमा रखने के लिए सारी नीति है और समाज में व्यवस्था कर रखी है पुलिस मजिस्ट्रेट इनसे काम थोड़ा बहुत चलता है लेकिन कुछ चोर बहुत होशियार होते हैं वो पुलिस वाले से भी बच जाते हैं मजिस्ट्रेट से भी बच जाते हैं कि आखिर मजिस्ट्रेट भी आदमी है पुलिस वाला भी आदमी है और आदमी की कमजोरियां वो बच जाते हैं, सब की तो जो बच जाते हैं उनके लिए क्या किया जाए तो उनके लिए है। बाहर, भीतर। पुलिस वाला बाहर और भीतर नैतिक बुद्धि बचपन से पिला रहे हैं उनको चोरी मत करना ये मत करना वो मत करना ताकि भीतर से भी घबराहट पैदा हो जाए बाहर के पुलिस वाले बच जाए तो भीतर के पुलिस वाले से न बच सके और ऊपर एक परमात्मा बिठाया हुआ सुप्रीम कांस्टेबल सबसे बड़ा पुलिस वाला हेड कांस्टेबल उसका डर है कि वो नरक में डाल देगा सड़ा देगा ये कर देगा वो समाज अपनी व्यवस्था को जमाए रखने के लिए सारी नैतिकता का जाल खड़ा किया है इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ अनैतिक हो जाए मैं आपसे ये कह रहा हूँ की इस भांति आप नैतिक भी हो जाए तो भी नैतिक नहीं होते ये सब अनैतिकता है अगर सच में ही नैतिक होना है तो धार में खोना पड़ेगा धार में हुए बिना कोई नैतिक नहीं होता एक सामाजिक जाल का हिस्सा होता है और समाज नैतिक व्यक्ति को आदर देता है उसके अहंकार को तृप्ति देता है उसी के बल पर उससे कुछ त्याग करवाता है उसके अहंकार को फुसलाता है उसको आदर देता है कि बहुत नैतिक पुरुष है राष्ट्रपतियों से जाकर उनको पद्मश्री और भारत रत्न की उपाधियां दिलवाता है कि बहुत अच्छे नैतिक पुरुष उसके अहंकार को उसके अहंकार को पुष्टि दिलवाता है ताकि उस अहंकार के प्रभाव में वो बेचारा थोड़ा त्याग करे चोरी ना करे बेमानी ना करे लेकिन ये व्यवस्था असफल हो गई क्योंकि वो समाज सारे नैतिक पुरुष बात को अच्छी तरह समझ लेते हैं कि नैतिकता दिखलाओ इतना ही काफी है होने की कोई खास जरूरत नहीं और तब एक ढकोसला और एक झूठ पूरे समाज के जीवन को पकड़ लिया तो मैं आपसे निवेदन करता हूं नैतिक होने से कोई धार्मिक नहीं होता नैतिक होने से वस्तुतः कोई नैतिक ही नहीं होता है क्योंकि नैतिकता अहंकार को समाप्त नहीं करती और बढ़ाती है और अहंकार सबसे बड़ी अनैतिकता है धार्मिक खोने से ये होता है धार्मिक चित रिजियस माइंड एक अद्भुत क्रांति सारा जीवन बदल जाता है फिर चोरी से बचना नहीं पड़ता चोरी का चित्त ही चला जाता है फिर झूठ से बचना नहीं पड़ता झूठ का चित्त ही चला जाता है, फिर क्रोध से बचना नहीं पड़ता क्रोध का चित्त चला जाता है बुद्ध एक गांव के पास से निकलते थे कुछ लोग वहां इकट्ठे हुए और उन्होंने बुद्ध को बहुत गालियां दी बहुत अपमानजनक शब्द कहे बुद्ध ने खड़े होकर सुना और फिर बाद में उनसे कहा कि मित्रों तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं मुझे दूसरे गांव थोड़ा जल्दी पहुंचना वे लोग थोड़े हैरान हुए गाली देने वाला सबसे ज्यादा हैरान तभी होता है जब दूसरा आदमी उसकी गाली लेता नहीं अगर ले ले तब तो हैरानी खत्म हो जाती मामला बन जाता है वो भी हमारे तल पर उतर आता है हम भी उसके तल पर खड़े हो जाते बात सीधी और साफ हो जाती लेकिन बुद्ध ने कहा कि मुझे दूसरे गांव जल्दी जाना है अगर तुम्हारी बातें पूरी हुई हो तो मैं जाऊं उन लोगों ने कहा ये बातें थी क्या हमने इतनी गालियां दी इतने अपमान किया बुद्ध ने कहा तुमने किया वो तो ठीक है लेकिन इतनी आजादी तो मुझे दोगे कि मैं उसे लूं या ना लूं? इतना हक तो मुझे दोगे तुमने गाली दी वो ठीक लेकिन मैं न लू इतना हक तो मुझे है कि मुझे मजबूरी नहीं तो मुझे लेनी पड़े बुद्ध ने कहा पहले मैं भी ले लेता था लोग जो भी देते थे अब तो मैं चुन चुन के लेता हूं जो लेना होता जो नहीं लेता वो नहीं लेता पिछले गांव में कुछ लोग मिठाइयाँ लेके आए थे और कहने लगे कि ले लो मैंने कहा पेट मेरा भरा है और बोझ ढोना ठीक नहीं दूसरे गांव में फिर कोई देही देगा वो बिचारे वापिस ले गए मिठाइयां वापिस ले गए अब तुम क्या करोगे तुम गालियां लेके आये हो तुम्हें वापस ले जाना पड़ेगा तुम गड़बड़ आदमी के पास आ गए मैं लेता नहीं और उन्होंने तो अपने बच्चों को बांटनी होंगी मिठाइयां तुम अपनी गालियों का क्या करोगे बड़ी मुसीबत में पड़ गए और तुम पर मुझे बहुत दया आती है अब मैं क्या करूं तुम्हारा किस भांति सहारा दू मैं किस भाँति तुम्हें बोझ से हल्का करूं मैं बिल्कुल मुश्किल में हूं मैंने गालियां लेना बंद कर दी और गालियां लेने मैंने इसलिए बंद नहीं की कि, कि तुम पर मुझे कोई दया करनी है बल्कि इसलिए कि मुझे अपने पर दया आनी शुरू हो गई जैसे जैसे मैंने भीतर देखा मुझे अपने पे दया आने लगी और अपने से प्रेम हो गया अब मैं अपने को इतना प्रेम करता हूं कि मैं गाली नहीं लेता अब मैं अपने को इतना प्रेम करता हूं कि मैं क्रोधित नहीं होता अब मैं अपने को इतना प्रेम करता हूं कि चोरी असंभव है बुद्ध ने यह कहा जब भी कोई व्यक्ति अपने चित्त में धर्म को पाएगा तो वो पाएगा कि क्रोध असंभव हो गया गाली लेना असंभव हो गया अपमान लेना असंभव हो गया करना भी असंभव हो गया जीवन एक बिल्कुल ही नई दिशा में गति करना शुरू करता है नैतिक व्यक्ति की दिशा का कोई भेद नहीं है वो अनैतिक के साथ ही खड़ा है जिस तरफ अनैतिक आंख किए खड़ा है नैतिक व्यक्ति उस तरफ पीठ किए खड़ा है लेकिन खड़ा वही है उसके उसके खड़े होने में कोई डायमेंशन का फर्क नहीं है कोई दिशा का फर्क नहीं कोई आयाम का फर्क नहीं वो वही खड़ा है उसकी पीठ फेर लेने में कोई दिक्कत नहीं जरा ही का धपका तो उसकी पीठ फेरी जा सकती जरा ही उसको जोर से कोई चुभा दो तो उसकी स्किन डीप जो मॉरलिटी है खत्म हो जाएगी वो अपने असली रूप में वापिस लौट था यही तो रोज होता है एक आदमी को हम देखते रोज मच जाता है नमाज पढ़ता है एक आदमी को हम रोज देखते हैं गीता खोलता है, पाठ करता है तिलक लगाता चंदन लगाता सब करता है और एक दिन हम अचानक पाते हैं कि हिंदू मुसलमान लड़ गए और वो नमाज पढ़ने वाला और गीता पढ़ने वाला छुरा लिए दौड़ा जा रहा है मुश्किल ये क्या हो गया इनको ये तो बड़े नैतिक थे रोज नमाज पढ़ते थे गीता पढ़ते थे रामायण पढ़ते थे ये हो क्या गया? एक मंदिर तोड़ रहा है दूसरा मस्जिद में आग लगा रहा है धर्म कहा? कहा गया चमड़े से भी पतली नैतिकता की वो जरा उसको खरोच दो तो खत्म हो जाती उसमें कोई देर नहीं लगती ऐसी नैतिकता का कोई मूल्य नहीं है और ऐसी नैतिकता के ब्रह्म मनुष्य आज तक रहा है मैं नीति को धर्म नहीं मानता लेकिन धर्म को जरूर नीति मानता हूं और बहुत से प्रश्न आज तो मुश्किल होगा आज तो तीन प्रश्न इतने लंबे रख दिए गए थे कि मैं उन्हें कितने संक्षिप्त में उत्तर दूं, यह भी मुश्किल है अभी एक और रह गया है उसको अंत में थोड़े से मैं मैं कह देता हूं फिर कल जो प्रश्न बचे हैं उनको कल ले लूंगा और इसकी बहुत चिंता न करेंगे कि आपके प्रश्न का उत्तर हुआ कि नहीं क्योंकि अगर जितने प्रश्नों के मैं उत्तर दे रहा हूं, उनसे मेरी दृष्टि आपको समझ में आ जाएगी तो आपका प्रश्न अगर छूट भी गया तो भी आप समझ ले सकते हैं कि मैं क्या कहता तो मैं चुने हुए जो प्रतिनिधि प्रश्न उनका उत्तर दे रहा हूं, इतनी ख्याल से कि मेरी दृष्टि आपके ख्याल में आ जाए उत्तर का कोई मूल्य भी नहीं है मेरी दृष्टि का आपको ख्याल में आ जाए तो फिर आप जिन प्रश्नों के उत्तर मैंने नहीं भी दिए उनका भी आप ख्याल कर ले सकते है की मैं क्या कहूंगा अंतिम पहला प्रश्न मैंने छोड़ दिया अंत के लिए क्योंकि पहले प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ी गड़बड़ी इसलिए है उसको मैं कहानी से ही आपको समझाऊं क्योंकि जो बात सिद्धांत से नहीं बताई जा सकती वो शायद कहानी बता देती एक सराय में एक रात मुल्ला नसरुद्दीन नाम का एक आदमी आके ठहरा एक बहुत अद्भुत आदमी था जो कभी पैदा नहीं हुआ दुनिया में नफरुद्दीन वो कभी पैदा नहीं हुआ इसलिए कोई उसकी चिंता मत करना लेकिन आदमी बहुत अद्भुत था और उसके बाबत बहुत कहानियां प्रचलित ये भी कहानी उसके बाबत प्रचलित है वो एक सराय में ठहरा सराय भरी हुई थी एक कमरा एक नया यात्री आके ठहरा था तो सराय के मालिक ने कहा कि अगर आप भी इस यात्री के साथ ठहर जाए मुला तो ठीक खाली कमरा नहीं है रात आधी होती थी इसलिए मजबूरी में मुला नसरुद्दीन को ठहरना पड़ा यद्यपि उन्होंने बहुत सोचा कि मैं किसी के साथ न ठहर वो अकेले ही ठहरना चाहते थे कुछ कारण था जिसकी वजह से अकेले ठहरना चाहते थे लेकिन मजबूरी थी बाहर रात बिताने के बजाय भीतर रात बितानी बेहतर थी चाहे किसी के साथ ही सही वो गए कमरे में जूते और पगड़ी पहने हुए कोट पहने हुए वो बिस्तर पर लेट गए वो जो दूसरा यात्री था हैरान हुआ उसने कहा कि आप कपड़े तो उतार दे कम से कम पगड़ी और जूते तो खोल दें ऐसे में कैसे नींद आएगी नसरुद्दीन ने कहा मैं खुद ही परेशान हूँ कि नींद कैसे आएगी लेकिन एक बड़ा प्रश्न है एक बड़ा प्रॉब्लम है उसके कारण मैं अपने जूते नहीं खोल रहा हूँ वह बाद में बोला कौन सा प्रश्न है कौन सी समस्या नसरुद्दीन ने कहा कि कपड़े पहने रहा तब तो मैं पहचान जाता हूं कि मैं मुला नफरुद्दीन और अगर मैंने कपड़े निकाल दिए तो सुबह में कैसे पहचान कि मैं मुला नसरुद्दीन हूँ कि कोई और उसने कहा कि जब तक कपड़े पहने हूं तब तक, तक मुझे पक्का पता है कि मैं मुल्ला नसरुद्दीन हूं लेकिन सुबह अगर मैंने कपड़े उतार दिए और सुबह उठा और दो आदमी कमरे में है अगर अकेला होता तो भी मैं समझ जाता कि मैं नहीं हूं दो आदमी कमरे के भीतर में कैसे पहचानूंगा कि मैं कौन हूं और तुम कौन हूं मुला कौन ही दो में से कपड़े उतारने से यह खतरा है वह आदमी भी बोला एक तो बड़ी मुश्किल की बात है अब ये जरूर मुश्किल का मामला है कि अभी सुबह कैसे तय होगा कपड़े उतार देने पर उसने कहा कि काम करो उसके पहले उस कमरे में जो यात्री ठहरे होंगे उनमें का कोई बच्चा एक गुड्डी और एक फुग्गा छोड़ गया था तो उसने कहा इस फुग्गे को अपने पैर में बांध लो गुड्डी को अपने बिस्तर के पास रख लो ये सबूत हो जाएंगे तुम्हारे जब तुम सुबह उठो तो देख लेना कि पैर में फुग्गा बंधा है गुड्डी बिस्तर पे रखी तो तुम्ही मुला नसरत दिन उसने कहा यह बात तुमने ठीक बताई इसमें कुछ तो चिन्ह रहेगा कुछ तो टेस्ट रहेगा कुछ तो परीक्षा रहेगी इम्तान रहेगा पहचानने की कोई तो तरकीब रहेगी उसने फुग्गा बांध लिया और गुड्डी रख के नसरुद्दीन सो गया वो दूसरा आदमी बड़ा शैतान रहा होगा जब नसरुद्दीन सो गया उसने फुग्गा निकाल के अपने पैर में बांध लिया और गुड्डी अपने बिस्तर पर रख ली जो कि कोई भी समझदार आदमी करता ऐसे आदमी के साथ उसने भी सुबह चार बजे के करीब नफरुद्दीन की नींद खुली तो वो घबरा गया वो चक्के खड़े हुए उस आदमी को हिलाने लगे कि देखो वो गड़बड़ हो गई जो मैंने कही थी पैर में फुग्गा नहीं बुद्धि पास में नहीं है अब मैं कौन है? तुम तो मुला नफरुद्दीन हो गए लेकिन मैं कौन हूं हम हंसते हैं इस आदमी पर लेकिन हम पूछते हैं कि अगर हम भीतर जाएंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि हम कौन है कैसे हम जानेंगे कि मैं नहीं हूं मैं वही हूँ जो हूँ ये हम पूछते हैं इसकी परीक्षा क्या इसका उपाय क्या इसका मेथड क्या इसका लक्षण क्या कैसे हम पहचानेंगे कि मैं नहीं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ जब तक आप नहीं गए हैं तब तक ये प्रश्न उठता है जैसे आपने आँख आप भीतर फेरी न किसी परीक्षा की जरूरत और न पैर में किसी फुद्दे के बांधने की और न पास में कोई गुड्डी रखने की आप भीतर आँख फेरते ही जानेंगे कि आप आप इस किसी से पूछने की इसके लिए कोई जरूरत नहीं और अगर इसके लिए भी पूछना पड़े तब तो फिर बड़ी मुश्किल हो गई फिर तो कोई रस्ते ही में रह जाएगा ये तो अंतिम स्थिति है अंतिम तत्व है जो आप है इसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं तो सवाल ये नहीं है कि आप कैसे पहचानेंगे कि आप कौन है सवाल ये है की सिर्फ आप कैसे भीतर आँख ले जाए जो भी ले जाता है वो एकदम पहचान लेता है की मैं मैं हूँ लेकिन आंख ही ना ले जाए तो सारी गड़बड़ है और आंख ले जाने के पहले प्रश्न उठाए तो बड़ी मुश्किल है कोई रास्ता नहीं मैं भी नहीं बता सकता कोई कभी नहीं बता सकता इस बात को तो मैं निवेदन करूंगा आख भीतर ले जाने का रास्ता है और आंख जब भीतर जाती है तो आप उसी भांति पहचान लेते हैं कि आप आंख है जैसे अभी आपको भूख लगती तो आप कैसे पहचान लेते हैं कि भूख लगी कौन बताता है आपको किसी से पूछने जाते हैं कि कोई तरकीब बताइए कि मैं पहचान लू कि मुझे भूख लगी है आप बस पहचानते हैं कि मुझे भूख लगी प्यास लगती है आप पहचानते हैं कि मुझे प्यास लगी पैर में कांटा गढ़ जाता है तो आप जानते हैं कि मुझे दर्द हो रहा किसी से पूछते नहीं कि मैं कैसे पहचानूँ की मुझे दर्द हो रहा नहीं बस आप जानते हैं कि आपको दर्द हो रहा प्यास लगी भूख लगी अगर आप भीतर जाएंगे तो आप जानेंगे कि आप है क्या है कौन इसे भी जानेंगे बिना किसी प्रमाण के और बिना किसी विकनेस के बिना किसी साक्षी के बिना किसी गवाह के असल में अगर हम अपने को भी जानने के लिए गवाह की जरूरत हो परीक्षा की जरूरत हो तब तो फिर हम दुनिया में कुछ भी ना जान सकेंगे कम से कम एक चीज तो हम जान सकते हैं बिना गवाह के और बिना परीक्षा के उस पर हम कहो ना। लेकिन प्रश्न उठता है और प्रश्न बिल्कुल उचित उठता है क्योंकि हमें डर लगता है कि हम अपने को जानते तो है नहीं बाहर की दुनिया में तो हम अपने को थोड़ा बहुत पहचानते हैं क्योंकि पैर से फुग्गा बंधा रहता है पास में गुड्डी रखी रहती मैं जानता हूं कि मैं फला जगह फला फला आदमी हूँ फलानी पोस्ट पर काम करता हूं, मेरा ये नाम है मेरी ये पत्नी है मेरा ये मकान है बाहर की दुनिया में तो हम अपने को पहचानते हैं अपने कपड़ों से जैसे नसरुद्दीन ने कहा उस पर तो आप हंसे थे लेकिन आप भी अपने को अपने कपड़ों के अलावा और किस चीज से पहचानते नफरुद्दीन ने कहा कि मैं अपनी पगड़ी निकाल लूँ तो फिर पहचानूंगा कैसे एक राष्ट्रपति राष्ट्रपति रहता तो पहचानता है कि मैं राष्ट्रपति हूँ और राष्ट्रपति ना रह तो फिर कैसे पहचानेगा एक राजा आप लोगों को राजा रहने से पहचानता है कि मैं राजा हूँ आप भी अपने को कुछ होने से पहचानते हैं कि मैं ये हूँ तो बाहर की दुनिया में तो हमने कुछ कुछ इशारे बना लिए जिनसे हम पहचान लेते हैं लेकिन भीतर की दुनिया में कोई इशारा नहीं अनचार्टर्ड सी है वो वहां कोई निशान नहीं लगे सागर है राह के किनारे लगी हुई बत्तियां नहीं है और राह के किनारे मील के पत्थर नहीं है समुद्र की तरह है जहां कोई कुछ पहचानने जैसा नहीं लगता तो वहां में बड़ी घबराहट होती है वहां नाम भी काम नहीं देता क्योंकि नाम बाहर के उपयोग के लिए भीतर नाम है ही नहीं वहां पद काम नहीं देता पद बाहर के उपयोग के लिए भीतर कोई पद नहीं तो घबराहट लगती कि वहां पहचानेंगे कैसे लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अगर आंख भीतर ले गए तो जरूर पहचान लेंगे जरूर पहचान लेंगे और जब तक आंख भीतर नहीं ले जाए तब तक, तक नहीं पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे आंख कैसे भीतर ले जाए उसकी कल या परसों सुबह मैं आपसे चर्चा करूंगा कि आंख भीतर कैसे जा सकती है मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना है जो कि हो सकता है उतनी प्रीतिपूर्ण न हो जितनी कि आप चाहते हो उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूं धन्यवाद करता हूं एक बात जो मैं रोज ही निवेदन कर देना चाहता हूँ वो ये कि मेरी बातें मान लेने के लिए नहीं जैसा कि हर एक उपदेशक आपसे कहता है कि मेरी बातें मान के आचरण करना वैसा मैं नहीं कहता मैं कोई उपदेशक नहीं मैं ही आपसे नहीं कहता कि मेरी बातें मान लेना और इनके अनुसार आचरण करना भूल के ऐसा काम मत करना न तो मानना और न आचरण करना मेरी बातों को सोचना विचार करना विश्लेषण करना हो सकता है उस विश्लेषण से कोई चीज आपको दिखाई पड़ जाए कोई अंतर्दृष्टि आपको उपलब्ध हो जाए वो अंतर्दृष्टि आपकी होगी वो आपके मार्ग को प्रशस्त करेगी वो आपके मार्ग को प्रकाशित करेगी परमात्मा करे हम सबके भीतर उस अंतर्दृष्टि का जन्म हो जो सोई है और जाग सकती जो बीच की तरह है और विकसित हो सकती अंत में सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार करेगी